सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की सातवीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास ये इस अध्याय का पहला भाग है ये लेख पत्र सरोज में 1930 में कलियुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था अंधविश्वास की जननी मूढ़ता है इसका जनक भय है और इसकी संतति घोर दुख आप कहेंगे कि विश्वास तो अंधा होता ही है प्रेम और विश्वास का अंधा होना जगत प्रसिद्ध बात है मैं कहूंगा नहीं कदापि नहीं ऐतिहासिक प्रमाणों से आगमन और निगमन तर्क से जांचने के बाद जिस बात का विश्वास किया जाता है जो बात विज्ञान की प्रयोगशाला से ठीक सिद्ध होकर हमारे विश्वास का हेतु होती है जो प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी आरोप कसने में बावन तोले पावृत्ति उतरती है वो विश्वास है। शेष अंधविश्वास इस एक विभेदात्मक भाव को लक्ष्य में रखकर सदर्क और प्राणी, स्त्री या पुरुष पूछ सकता है कि फिर अंधविश्वास क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर देना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है अब मैं अगले प्रश्नों में अंधविश्वास की अप्रोक्ष स्पष्ट परिभाषा करने के बाद उदाहरणों के द्वारा पाठकों को बतलाऊंगा की अंधविश्वास क्या है पहला जीते जागते प्रमाणों की उपेक्षा करके या बिना प्रमाण के ही किसी बात को सत्य मान लेना। दूसरा एक पहेली को दूसरी पहेली से बुझना। जैसे डॉक्टर बैरो से किसी ने पूछा इनाम क्या है उसने उत्तर दिया जो तू नहीं देख सकता इस प्रकार के प्रश्नोत्तर उपनिषदों में भी पाए जाते हैं प्राय साधु और ज्योतिषी इसी प्रकार के उत्तर दिया करते हैं यही पहेली का पहेली से बुझना है तीसरा कार्य और कारण संबंध की उपेक्षा करना चौथा यह मान लेना कि अवस्तु पदार्थ यानी मन विचार इच्छा और शक्ति इनमें से चारों या कोई एक संसार का नियंत्रण करता है या संसार को बनाता या बिगाड़ता है पांचवा यह समझना कि बिना वस्तु के मन की ही कल्पना से जगत बन गया यानी शून्य से सब कुछ बना या प्रादुर्भाव हुआ छठा यह समझना कि पुरुष बल या फोर्स के बिना और उससे भिन्न प्रकृति यानी वास्तविक जगत का अस्तित्व है अथवा इसके विपरीत यह समझ लेना कि प्रकृति के अस्तित्व बिना या उससे भिन्न फोर्स बल या पुरुष का अस्तित्व है सातवां अनेक प्रकार की अलौकिक अनहोनी बातों को मान लेना जादू, मंत्र, चमत्कार आदि अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना इस परिभाषा में हम और भी वृद्धि कर सकते थे लेकिन शेष सबका का समावेश इनमें हो जाता है इसलिए इतना ही लिखना पर्याप्त समझा गया याद रहे कि अंधविश्वास के जनक और जननी भय और मूर्खता है और इनकी संतति घोर घोर दुख दुख है। विश्वासियों को पद पद पर दुख उठाने पड़ते हैं। जब कोई स्त्री रोटी बनाते बनाते किसी गीली लकड़ी के फुड़, फुड़ की आवाज निकलते देखती है या सुनती है तो वह कह उठती है थू थू कोई दुष्टा मेरा चबाव कर रही है भोली भाली स्त्री नहीं समझ सकती कि गीली लकड़ी से गर्मी पहुंचने के कारण उसके भीतर का पानी निकल रहा है लकड़ी के फुड़फुड़ाने और चबाव करने में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है इसी प्रकार और भी अगणित मिथ्या कल्पनाएं होती हैं, जैसे तवे से रोटी फिसलने पर अतिथि के आने की अंग फड़कने पर भला या बुरा होने की और हथेली खुजाने से धन मिलने की कल्पना बहुधा लोग किया करते हैं यही अंधविश्वास है एक आदमी घर से कहीं को चलता है और दरवाजे से निकलते ही उसे एक आदमी सामने की ओर से लकड़ी लिए नजर आता है अथवा कोई काना मिल जाता है तो वह समझता है कि शकुन बहुत बुरा हुआ जल से भरा घड़ा लिए कोई मिल जाता है तो मान लेता है कि शकुन अच्छा हुआ लोग ये नहीं समझते कि कोई शकुन या अपशकुन प्रकृति के प्रभाव को रोक नहीं सकता न कोई कार्य या कारण प्रकृति में उत्पन्न कर सकता है और ना इन शकुनों या घटनाओं में कोई कार्य कारण संबंध ही स्थापित कर सकता है कितने ही नादान इन शकुनों के कारण अपनी यात्रा या दूसरे कामों को रोक देते हैं और बहुत हानि उठाते हैं बहुत से आदमी नीलम पन्ना हीरा मु लहसुनिया आदि रत्नों घड़ियों दिनों महीनों और अनेक प्रकार के चिन्हों के साथ दुर्भाग्य और सौभाग्य का नाता जोड़ लेते हैं हजामत बनवाने कपड़ा बदलने नया गहना या कपड़ा पहनने और आने जाने के लिए कुछ लोग किसी किसी दिन और नक्षत्र को लाभदायक और किसी किसी दिन को हानिप्रद समझते हैं ये नहीं सोचते कि दिन वेला और नक्षत्र आदि का हमारे खाने पहनने और रहने सहने के साथ कौन सा प्रकृति संबंध हो सकता है मंगल का पहना हुआ नया कपड़ा क्यों जल्दी फट जाएगा और सोमवार का पहना हुआ क्यों बहुत दिनों तक चलेगा शनिवार को धारण किया हुआ आभूषण क्यों चोरी चला जाएगा इन दिनों या नक्षत्रों का चोरों के साथ कौन सा संबंध है कब इनमें परस्पर इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या चोरों और दिनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना संभव है परंतु लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के साथ कुछ न कुछ अंधविश्वास की मात्रा लगी हुई देखने में आ ही जाती है ईसाइयों में तेरे आदमियों के साथ बैठ कर भोजन करना अशुभ समझा जाता है क्यों खाने और तेरह की संख्या से क्या संबंध बहुत लोग शुक्रवार को अशुभ मानते हैं परंतु मुसलमान इसे शुचि और पुनीत समझते हैं इसी तरह यहूदी शनिवार को और ईसाई रविवार को पवित्र मानते हैं किंतु हमें तो शुभाशुभ से शुक्र शनि या रवि का कोई भी सांसारिक संबंध नजर नहीं आता आज भी भारत में ऐसे अगणित स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं जो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से राजा और प्रजा को असीम हानि पहुंचती है दुर्भिक्ष होते हैं। पुच्छल तारा के निकलने से महामारी फैलती है श्रावण की प्रतिपदा को बूंद पड़ने से चंद्रमा के चारों ओर मंडल पड़ने से वृष्टि अच्छी होती है इसी तरह शुक्रास्त्र में यात्रा करना और केतु का उदय होना अनेक कामों के लिए अच्छा नहीं होता ये लोग तारा टूटने से काम उठते हैं भूकंप आने पर भय की मारे प्रार्थना में प्रवृत्त हो जाते हैं ये सब अंधविश्वास के ही प्रमाण हैं। इस बात का किसी ने अब तक कारण न बतलाया कि क्यों किसी को हाथ में नमक देना बुरा है और खांड देना बुरा नहीं सियाही का गिरना शुभ और सिरके का गिरना क्यों अशुभ है यदि नाटक की रंग में पहला आदमी भिंगा अर्थात तिरछा देखने वाला कहीं आ गया तो पाश्चात्य देशों के लोग समझ लेते हैं कि नाटक में कृत कार्यता न होगी और दर्शक बहुत थोड़ी संख्या में आएंगे ये समझना बहुत दुष्तर है कि कैसे प्रथम आने वाले दर्शक की तिरछी दृष्टि की विशिष्टता जनता के मनों को उनके घर बैठे बदल देती है जिससे वो नाटक देखने के लिए आने से रुक जाते हैं या बहुत कम संख्या में आते हैं दर्शकों के न आने का विचार कैसे सबसे पहले भिंगे को ही नाट्यशाला में भेज देता है प्रत्यक्ष में तो इन दोनों घटनाओं में कोई कार्य कारण संबंध नहीं देखा जाता इसी प्रकार हजारों ही शुभ बातें शक्न पूर्व सूचना और भविष्यवाणियां, जो बड़े बड़े दूरदर्शी समझदारों और विद्वानों को दंग और हैरान कर देती हैं। इन सब बातों को चातुर्य कहें या बेहूदगी या मूर्खता कबरों समाधियों वृक्षों पशु पक्षियों की पूजा से गंडे तवीजों के बांधने से अच्छे लोगों के बाल दांत, नख चिता या धुनी की भस्म से कैसे कोई घटना हो या रुक सकती है नख पहनने से कैसी बीमारियां भाग जाएंगी दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा और बालक अभय हो जाएंगे ये कोई नहीं समझा सकता सयोधो भूतों प्रेतों और चुड़ैलों का आना भ्रम और दूसरे राक्षसों का सताना किसी रोगी दिमाग ने ही आविष्कृत किया होगा इस आविष्कार के कारण अनेक उन्माद मूर्छा अपस्मार आदि के रोगी दवा से वंचित रहकर झाड़ने फूंकने वालों के हाथों अकाल ही काल के कवल होते रहते हैं तो श्रोताओं सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें मैं अभी आप सुन रहे थे